दैनंदिन जीवन में योग अस्तेय, शोषण एवं भ्रष्टाचार अधिक बड़े पैमाने पर भी हो सकता है जो या तो पहचाना ही ना जाए अथवा जिसका पता ही ना चले यहाँ तक कि पूरा का पूरा समाज भी शोषक हो सकता है और एक व्यक्ति कितना भी अधिक नीतिपरायण क्यों न हो उस शोषण तंत्र के द्वारा शोषित होकर शोषक एवं शोषित बन जाता है वे साधु संत जो अस्थ्य जैसे मूल्यों का अभ्यास करना चाहते हैं सदैव एकांत स्थानों अथवा तो समाज से दूर रहना पसंद करते अधिकार एवं कर्तव्य साथ साथ चलते हैं कर्तव्य को छोड़कर अधिकार पर दावा करना भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन की ओर ले जाता है संक्षेप में सामाजिक संदर्भ में चोरी न करने के अभ्यास का अर्थ एक अशोषक जीवन जीना भी है इसलिए सदैव देने वाला बनना ही अच्छा है व्यक्ति को लेने से अधिक देना चाहिए न्यायोचित रूप से जो कुछ भी दूसरे का हो उसे दो किंतु अपने अधिकारों का दावा मत करो एक सूफी संत के अनुसार पौरुष स्वयं के लिए न्याय ढूँढने में नहीं बल्कि दूसरों से न्याय करने में निहित है नियम एवं न्याय अनिवार्य रूप से विभिन्न रूपों में चोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने से ही संबंधित है महात्मा गांधी चोरी न करने को सत्य एवं अहिंसा से संबद्ध करते हैं अहिंसा का सार है प्रेम यदि हम प्रेम करते हैं तो चोरी करना असंभव है फिर भी गांधी जी के अनुसार हम सभी दूसरों के प्रति सचेतन अथवा अचेतन रूप से चोरी के दोषी हैं ऐसी वस्तु की चोरी भी हो सकती है जो केवल हमसे ही संबंधित हो क्या हम अपने घरों में बच्चों को उनके लिए रखी हुई टाफिया अथवा मिठाइयों को चुराने पर लालची अथवा चोर कह कर नहीं डांटते ठीक इसी प्रकार यदि कोई पिता अपने परिवार में किसी वस्तु को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बांटे बिना ही खाता है तो वह भी चोरी ही करता है यद्यपि वह वस्तु न्यायोचित रूप से उससे ही संबंधित है उसी प्रकार एक आश्रम में यद्यपि सभी वस्तुएँ प्रत्येक सदस्य के लिए होती है फिर भी किसी को भी उसका उपयोग प्रबंधक की अनुमति मिलने के बाद ही करना चाहिए अन्यथा इसे भी चोरी की ही संज्ञा दी जाएगी इतना ही नहीं किसी भी वस्तु को जिसकी व्यक्ति को आवश्यकता ही न हो उसे अनुमति से लेना भी चोरी का ही एक अन्य प्रकार है हमारी यथार्थ आवश्यकताएं अल्प हैं और उन्हें बढ़ाना चोरी सदृशी ही है इसी प्रकार से अपव्य भी चोरी का ही एक प्रकार है और मृतभ्यता से अचौर्य का जन्म होता है श्री रामकृष्ण एवं श्री इस विषय में अत्यंत सहज थे कि भक्तों से के कठिन परिश्रम द्वारा संचित धन का गलत उपयोग न हो अथवा उसे नगण्य न समझा जाए चोरी आदर्शों विचारों साहित्यिक और वैज्ञानिक कार्यों कॉपीराइट आदि की भी हो सकती है और हम में से बहुत से लोग ऐसी चोरियों के दोषी हैं इस संसार में मौलिक विचार अत्यधिक मात्रा में नहीं हैं हम बहुधा विभिन्न स्रोतों से विचारों को चुराते हैं उन्हें बदलते अथवा पुनर्व्यवस्थित करते हैं और उस स्रोत को स्वीकार किए बिना ही उस पर अपना दावा ठोक देते हैं प्रतिलिप्याधिकार एवं अधिकार दान पत्र इस प्रकार की चोरियों से रक्षा हेतु ही है चोरी श्रेय अथवा सम्मान की भी हो सकती है जिसे हम ले ले तो लेते हैं किंतु हम उसके योग्य नहीं होते एक बार एक संत ने सड़क से गुजरते समय सुना कि लोग उनके विषय में बातें कर रहे हैं पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा था कि वह संत प्रत्येक रात्रि को पाँच सौ नमाज अदा करता है जबकि वह संत केवल तीन सौ बार ही नमाज अदा करते थे अगले ही दिन से उस संत ने पाँच नमाज अदा करना प्रारंभ कर दिया इसके कुछ दिनों के बाद उस संत के एक शिष्य ने उन्हें कहा कि उसने सुना है कि आप प्रत्येक रात्रि को 1000 नमाज अदा करते हैं उन्होंने उत्तर दिया कि यद्यपि वे अब तक केवल 500 नमाज अदा करते थे पर अब से वे 1000 नमाज अदा करेंगे क्योंकि वे झूठा सम्मान अथवा प्रशंसा नहीं चाहते अस्थिर का अभ्यास व्यक्ति किस प्रकार करे तो चलिए हम सबसे स्थूल एवं सबसे आसान उपाय से प्रारंभ करते हैं निस्संदेह में से अधिकांश डकैती जेब काटना एवं तस्करी में लिप्त नहीं है और न ही हम में से अधिकांश व्यवसायी गलत माप तौल मिलावट कालाबाजारी एवं श्रेष्ठ वस्तुओं के स्थान पर घटिया वस्तुएं बदल देते हैं इस प्रकार निर्धारित राज्य संहिता या सरकारी नियमों के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही एवं उसके कानून द्वारा दंडित होने से बचना चाहिए आधुनिक समय में दूसरों की जमा राशियों का दुरुपयोग करना एवं कर न चुकाना चोरी का सबसे सामान्य प्रकार है रेल प्लेटफार्म में प्रवेश के दौरान प्लेटफार्म टिकट लेना एवं यात्रा के लिए भी वैध टिकट का उपयोग करना इसका हम सभी अनुकरण करते हैं यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति ऐसे मूलभूत सिद्धांतों का पालन न करता हो उसे संरक्षण अथवा प्रोत्साहन न दिया जाए क्रय विक्रय व व्यवसायिक व्यावसायिक लेन देन में धोखाधड़ी से बचना होगा धोखा खाने से भी हम चोरी को प्रोत्साहित करते हैं भर्ती पतंजलि के अनुसार व्यक्ति को झूठ बोलने अथवा चोरी करने जैसे बुरे काम न तो स्वयं करना चाहिए और न ही अन्य किसी को इसके लिए प्रोत्साहित करना अथवा उसका अनुमोदन करना चाहिए यहाँ तक कि चुप्पी भी अनुचित है और उस कार्य के समर्थन या अनुमोदन के समान ही है पर वह व्यक्ति जो चोरी तो नहीं करता किंतु अन्य लोगों को चोरी की अनुमति दे देता है जो विरोध तक न करके भयवश अथवा अन्य किसी कारणवश इसके प्रति उदासीन रहता है अथवा उसकी अनदेखी करता है वह भी चोरी के दुष्कर्म में लिप्त है तथापि केवल वही व्यक्ति वास्तविक विरोध कर सकता है जो स्वयं छोटी से छोटी चोरी भी नहीं करता अस्त्य का वास्तविक अभ्यास लोभ से ऊपर उठने में है जो चोरी का मूल कारण है पुनः प्रतिपक्ष भावनम अर्थात बुरी प्रवृत्तियों के विपरीत सोच विचार द्वारा भी इसे प्राप्त किया जाता है चोरी कानून द्वारा दंडनीय है लोग उस व्यक्ति में विश्वास खो देते हैं जो चोरी के कार्यों में लिप्त रहता है यह लोगों में अपराध बोध उत्पन्न करता है लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता यह मानसिक अशांति एवं पीड़ा का कारण है और मित्र को भी शत्रु में परिवर्तित कर देता है इस प्रकार के विचार प्रतिपक्ष भावनम कहलाते हैं यह व्यक्ति के अस्थय पालन के संकल्प को दृढ़ कर विपरीत अवरोधों को दूर भगाते हैं दूसरों का गोपनीयता से अवलोकन करना उनकी बातें सुनना गुप्त अथवा रहस्यमय तरीके से उन पर दृष्टि रखना आदि भी चोरी के ही प्रकार हैं कदाचित यह आपत्तिजनक न हो अथवा सांसारिक व्यवहार में समयानुसार आवश्यक भी हो किंतु एक आध्यात्मिक साधक के लिए वांछनीय कदापि नहीं है न ही एक साधक को कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जो उसे अन्य व्यक्तियों से छुपाना पड़े श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि किसी को भी भावेर घरे चोरी अर्थात अपने साथ छल नहीं करने चाहिए। के के तथा दूसरों प्रति भी सच्चे बने। सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और वे मुख्य कारण हैं जो समाज में चोरी जैसे आपराधिक कृत्यों को प्रोत्साहित करते हैं जब तक हम धन को अधिक महत्व देते हुए विभिन्न माध्यमों द्वारा इंद्रिय सुख के लिए कृत्रिम आवश्यकताओं व नवीनतम इच्छाओं को उत्पन्न करते रहेंगे चोरी जारी रहेगी यदि समाज में गुणवान से अधिक धनवान को सम्मानित किया जाता रहेगा तो लोग उचित या अनुचित साधनों द्वारा धनवान होने की चेष्टा करते रहेंगे यदि हम इस सामाजिक कुप्रथा को मिटाना चाहते हैं तो नैतिक मूल्यों के प्रति आग्रह रखना विशेष रूप से उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है अस्थ्य का सामाजिक और नैतिक महत्व स्पष्ट है यह व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है यदि कोई सावधानीपूर्वक आंतरिक एवं बाह्य अस्त्य का अभ्यास करे तो उसका मस्तिष्क अत्यंत तीक्ष्ण और सतर्क हो जाता है जो ध्यान जैसे योग के उच्च स्तरों के लिए अत्यधिक उपयोगी है लोभ राग अथवा आसक्ति का ही एक प्रकार है जो पाँच प्रकार के क्लेशों में से एक है अस्थय के द्वारा इसका प्रभाव कम किया जा सकता है महर्ति पतंजलि ने कहा है अस्थ्य में प्रतिष्ठित होने पर सिद्ध योगी को सभी अलंकार एवं मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं क्योंकि वह अत्यधिक भरोसेमंद एवं लोभ आसक्ति और स्वार्थ स्वार्थपरता से मुक्त हो चुका होता है लोग प्रसन्नता के साथ उसे अपनी सबसे श्रेष्ठ वस्तुएँ देना पसंद करते हैं अंतिम किंतु महत्वपूर्ण बात यह है ये हमें अस्त्य के पारमार्थिक पहलू को नहीं भूलना चाहिए ईसावासोपनिषद में दृढ़ता पूर्वक कहा गया है कि वहाँ चोरी कैसे होगी जहाँ एक ही अनेक हो, वे संत जो अस्त्य के पारमार्थिक आशय आयाम में स्थित हो चुके हैं उनके लिए न तो कुछ पाने योग्य है और न ही खोने योग्य वे सर्वत्र ईश्वर दर्शन किया करते हैं चाहे वह स्वयं में हो अथवा एक तथा कथित चोर में गाजीपुर के संत पौहारी बाबा की कुटिया में एक बार एक चोर ने प्रवेश किया जब वह वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा था बाबा जाग गए भयभीत चोर अपनी जान बचाने के लिए चोरी की हुई वस्तुओं की गठरी को वहीं छोड़कर भागा बाबा ने उसका पीछा किया और काफ़ी दूर तक दौड़ने के बाद उसे पकड़ लिया एक अत्यंत दुर्लभ आश्चर्य ने उस चोर को धन्य कर दिया हाथ जोड़कर बाबा ने उस चोर को भगवान कहकर संबोधित किया और चोरी की हुई सारी वस्तुएं उसे सौंप दी इस घटना के बाद वह चोर साधु बन गया भगवान ने गीता में यह वचन दिया है कि जो अनन्य चित्त से ईश्वर को समर्पित और पूर्णतया उनके शरणागत है उन भक्तों की आवश्यकता का उपार्जन और उसकी सुरक्षा अर्थात योगक्षेम वे स्वयं करते हैं साधु संतों के जीवन में हम इसके पर्याप्त प्रमाण पाते हैं सुना जाता है कि एक बार एक चोर ने राबिया नामक एक मुस्लिम संत की कुटिया में प्रवेश किया किंतु जब वह उनकी एकमात्र चादर लेकर भागने लगा तो उसे भागने का मार्ग नहीं मिला उसे बाहर निकलने का मार्ग तभी मिला जब उसने वह चादर पुनः वहीं रख दी स्वामी ब्रह्मानंद की परिप्राजक जीवनावधि में एक बार किसी व्यक्ति ने एक कम्बल उनके समीप उस समय रख दिया जब वे ध्यानस्थ थे कुछ ही देर बाद एक चोर वहां आकर उसे लेकर चला गया लेन देन की इस दैवी लीला को देखकर स्वामी ब्रह्मानंद के मुखमंडल पर स्मृत हास्य मात्र दिखाई दिया चोरी और चोरी न करने के द्वैत भाव से परे चराचर जगत की एकता एवं पारमार्थिक चेतना की प्राप्ति अस्थ्य के पालन का उच्चतम उद्देश्य है